श्रीमद्भागवत महापुराण दसमस्कंद अथकोन पंचाशतमोध्याय अक्रूर्जी का हस्तिनापुर श्रीशोकुवाच स गस्तिनपुर पौरवेंद्रय सोक दामंबिकेय सम विदुर प्रथा सहत्रीक भारद्वाजम सगोतम कर्णम सुण्डवाण श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के आज्ञानुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए वहां की एक एक वस्तु पर पूर्वशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है वे वहां पहले धित राष्ट्र भीष्म विदुर कुंती बाल्धीक और उनके पुत्र सोमदत्त द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन द्रोणपुत्र अश्वस्थामा युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा इष्ट मित्रों से मिले यथा यथावदुपसंगम्य बंध फिर गेशक्षत जब गांधनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भरी भांति मिल चुके तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल खेम पूछी उनका उत्तर देकर अक्रूर जे ने भी अस्िनापुर वास के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की वास्यो वृत्त दुष्प्रजल छंदा परीक्षित अक्रूर जी यह जानने के लिए धिताष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं कुछ महीनों तक वही रहे सच पूछो तो धित्राष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था वे शकुनि आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे तेजवोजो भय बलम्बी प्रसृयाद सदुणान प्रजागम पार्थिश न सहदेचित अक्रूरजी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव शस्त्रकौशल बल वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख देखकर उनसे जलते रहते हैं जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं कृतम च धात्र गेशनम आचक्षवास्मय पृथा विदुर एव और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं अब तक दुर्योधन आदि धित्राष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं भ्रातरम प्राप्त अक्रूरम उपचन्म निलियम स्वरंत्यस्त्रो कले क्षण जब अक्रूर जी कुंती के घर आए तब वह अपने भाई के पास जा बैठी अक्रोर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए उन्होंने कहा अप्य पितरो भ्रातरश्चमे भगिन्यो भ्रातृपुत्राच जामय सख्य वच प्यारे भाई क्या कभी मेरे माँ बाप भाई बहन भतीजे कुल के स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं भगवान शरण्यो क्षण मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नैन बलराम बड़े ही भक्त और शरणागत रक्षक हैं क्या वे कभी अपने इस फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं मैं शत्रुओं के बीच घिरकर कर शोकाकुल हो रही हूं मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे कृष्ण कृष्ण महायोगिन विस्वात्मन विश्वभावन प्रपन्ना पारी गोविंद शिशभे चावसी श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण तुम महायोगी हो विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवन जीवनदाता हो गोविंद। मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ तुम्हारी शरण में आई हूँ मेरी रक्षा करो मेरे बच्चों को बचाओ नान्य पदा भोजात पशा शरण नृणाम विभताम मृत्यु संसारादश्वर सर गिर मेरे श्री कृष्ण यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं मैं देखती हूं कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है श्री कृष्ण तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मे योगेश्वराय योगा तामहम शरण ग्री कृष्ण तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो समस्त साधनों योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो श्री कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में आई हूं तुम मेरी रक्षा करो श्री शुकुवाच इतनुस्मृत्य स्वजनम कृष्णम च जगदीश्वरम प्रारुदत दुखिता राजी कहते हैं परीक्षित तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फफक फफक कर रोने लगी विदुरस्य महायशाह और विदुर जी, दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म वायु आज देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं बहुत कुछ समझाया बुझाया और दी। सांवना दीषम पुत्र लाल समहदाम मध्य बंधु भी सौहृदोदित अक्रोर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितिता से भरा संदेश कह सुनाया अक्रूर वाच भो, भो वैचित्र वीराम कृतिवर्धन भ्रत पर अक्रूर जी ने कहा महाराज आप धित उ को और भी बढ़ाइए आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं धर्मे नुनवीर नुर्वी प्रजा शे निरंजन वर्तमान श्सो आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए अपने सदव्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सदगति प्राप्त होगी अन्यथाचरण लोके गर्से तो तमह तस्मा समे वर्तस्व पांडवे स्वात्म सुच यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए नेहचात्यंत संवास आप जानते ही है कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन भी छोड़ना पड़ेगा ही राजन यह बात अपने शरीर के लिए भी सोलहों आने सत्य है फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा इसके विषय में तो कहना ही क्या है एक एकोन एक सुकृतम एक एव एवच एव चुष्कृतम जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर कर जाता है अपने करने धरने का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं उष्णा तेन धर्मे न स्वबुआतम पंडितम ते कि प्राणाराज सुतादय यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पूछता है वे ही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को संतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं स्वयं कल्य समाधा तय त्यक्तो नो असिद्धार्थो भी सत्यंधम स्वधर्म विमुख जो अपने धर्म से विमुख है सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा तस्मा लोकमिम राजन स्वप्नमाया मनोरथम व्यच्चायात्मनात्मान समांतो भव प्रभो इसलिए महाराज यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया चार दिन की चांदनी है सपने का खिलवाड़ है जादू का तमाशा है और हे मनोराज्य है मनोराज्य मात्र आप अपने प्रयत्न से अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए ममतावश पक्षपात न कीजिए आप समर्थ हैं समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए धृतराष्ट वाच यथावत कल्याण दान पते मर्त्य प्राप्य यथातम राजा धृतराष्ट्र ने कहा दानपते पते जी आप मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता वैसे ही मैं भी आपके इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ सौम्य हृदय चले पुत्रा अनुराग विषमे विद्युत यथा। फिर भी हमारे हितैसी अक्रूर जी मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौधती है और दूसरे ही क्षण अंतर हो जाती है वही दशा आपके उपदेशों की है ईश्वर विधिम को नो विधुनोमान यदो कुले। सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा यो दुर्विमर्श पथया निजमा संसार गुणा विभजतेमेश्वराय भगवान की माया का मार्ग अचिंत है उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है मैं उन्हीं परमेश्वरी शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ शेषो कुच इत प्रेतरभिप्राय शयादव सुहृदे समनुत पुनर्यदूपरी मगात श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धित्राष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए साम कृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचे तम पांडवान् प्रतिकौर प्रेषित स्वयं परिचित उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धित का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया क्योंकि उनको हस्तनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था श्रीमदभागे महापुराणे व यासिक्याम अष्टाद सहस्रायाम आरभश्याम चैतायाम दुर्वार एकोनपंचाशत्तम सद स्क पुरवार्थम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु